नमो नमो नमो नमो भगवतेमो भगवते वासुदेवाय श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय प्रथम श्लोक अर्थ श्रीचैतन्य चरित अमृत का सब प्रथम श्लोक ये है वंदे गुरून ईश इश भक्तां भक्ता इशा तत्प्रकाशां तत्शाशक्ति कृष्ण चैतन्य संयक <coughs> इसका अर्थ है कि हम गुरुजन भगवान भगवान की भक्तों भगवान की प्रकाश और भगवान की शक्तिया को वंदना अर्पण करते हैं। जिनके द्वारा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सम समण रूप से अवगत होते हैं और इस श्लोक इस अध्याय में श्लोक 36 संख्या पर आते हैं चौदह आर डी वन तो आई से आध्यात्मिक पुस्तक जो चैतन्य है एक विशाल आध्यात्मिक पुस्तक अर्थात इसमें चैतन्य महाप्रभु का चरित्र वर्णन और छा विशद रूप से वर्णन है तो ऐसे महान साहित्य का प्रारंभ में मंगलाचरण होते हैं मंगलाचरण का अर्थ है भूमिका जिसमें तीन भाग है एक है वंदना एक है वस्तु निर्देश और एक है आशीर्वाद तो पहला शब्द इस चयृत में वंदे वंद में वंदना करता हूं तो पहले किसी भी प्रयास में विशेष का किसी आध्यात्मिक प्रयास में हमें सर्वप्रथम भगवान और इनके भक्तों से कृपा प्रार्थना करनी चाहिए और इनकी स्तुति करनी चाहिए इस प्रकार वंदना होती है तो इस चैतन्य चरित अमृत पूर्ण अमृत है चैतन्य महाप्रभु का चरित्र वर्णन और इसमें चैतन्य महाप्रभु का धत्व विचार था प्रकाश भी है तो चैतन्य महाप्रभु है भगवान श्री कृष्ण जो इस कल में भक्त के रूप में अवतरित हुए भक्ति शिक्षा प्रदान करने के लिए और चैतन्य महाप्रभु की भक्ति और कृष्ण भक्ति जो इन्होंने सिखाए वो भक्ति गुरु जन का दर्शन के अनुसार करने चाहिए तो इससे सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना नहीं होती है गुरुजन की कृपा के लिए प्रार्थना होती है चैतन्य महाप्रभु की कृपा गुरुजन की कृपा तो एक ही वस्तु है परंतु हमें समझना चाहिए कि भगवान की कृपा गुरु की कृपा के द्वारा उपलब्ध होती है और भगवान की कृपा का वास्तविक व्यवहारिक अभिव्यक्ति है गुरु कृपा तो वंदे गुरु गुरु एक है गुरु अनेक है हर एक शिष्य का गुरु एक होने चाहिए अर्थात विशेषकर एक गुरु से हम उपदेश मिलता है और गुरु अनेक होते है क्योंकि पूरा वैष्णव समाज है और पूर्वाचार्यों भी है पूर्व काल की भक्तजन वर्तमान काल के भक्तजन सब हमारे गुरु हैं और अनेक गुरु एक गुरु है इस प्रकार क्योंकि सब गुरु तो एक ही सिद्धांत एक ही तत्पर्य सिखाते हैं और गुरु विषय में वो गुरु की वाणी सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या शिक्षा प्रदान करते है कौन है गुरु चैचान्य महाप्रभु ने कहा कि प्रतिभा न्यासी सूद्र के नृष्ण तत्व गुरु है चाहे भी ब्राह्मण चाहे भी सूद्र सन्यासी जो भी हो यदि किसी के पास कृष्ण तत्व ज्ञान है वो व्यक्ति गुरु होते है अवैषव गुरु न सत वैष्णव स्वप्त गुरु हो ये चैतन्य महाप्रभु का एक विशेष योगदान है कि सामान्यतः वैदिक संस्कृति में केवल ब्राह्मण जाति उत्पन्न हुए पुरुष लोग गुरु होते हैं हो सकते हैं चैतन्य महाप्रभु की वाणी है कि जो कृष्ण तत्व सही गुरु है जो वैष्णव है जो संपूर्णतया समझते कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान ही है वो ही वैष्णव है वो ही गुरु है और जो अवैष्णव है सदर्म निपनो विप्र मंत्र तंत्र विशारतः अवैष्णव गुरु नैष्णव स्वपथ गुरु तो एक ब्राह्मण यदि निपुण है सब शास्त्र विधि और विधानों में परंतु वो अवैषव है वो व्यक्ति की योग्यता नहीं है शिक्षा देना क्योंकि वो नहीं बहुत शिक्षित विद्वान होते हुए भी चूंकि वो शास्त्र का सिद्धांत की श्री कृष्णा, परमेश्वर भगवान है वो सिद्धांत तो नहीं जानते नहीं मानते उसलिए वो व्यक्ति अयोग्य है दूसरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए परंतु यदि एक व्यक्ति स्वपक्ष अर्थात कुत्ता का मंस खेनने वाले वंश में उद्भुत हो परंतु वो वैष्णव भी है तो वो व्यक्ति वैष्णव होने से गुरु होते हैं जो ये चेचान्य महाप्रभु का एक विशेष योगदान है तो वंदना में शिक्षा भी होती है <laughs> कि पहले हमें गुरुजन के पास जाकर चैचन्य महाप्रभु के बारे में शिक्षा मिल सकती है और चैतन्य महाप्रभु जो इनके भक्तों को सिखाए हम सब कुछ सीख सकते हैं तो इस चैतन्य चार अमृत तो पूर्ण अमृत है इसमें चैतन्य महाप्रभु की लेलाम का वर्णन है और विशेषकर उनकी बहुत ही मधुर लीला कृष्ण स्मृति में कृष्ण लीला स्मरण करने में चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य पूर्ण निमग्न था इसलिए उनका नाम है कृष्ण चैतन्य क्योंकि वे ही कृष्ण चैतन्य का रूप है मूर्तिमान कृष्ण चैतन्य ही है जो उनकी लीला बहुत ही मधुर है गौरंग मधुर लीला जा रण प्रवय से अधिकारी चैचन्य महाप्रभु का संप्रदाय में एक महान आचार्य नरोत्तम दास ने कहा कि चैचन्य महाप्रभु का मधुर लीला उनकी मधुर लीला जिनके कान में वो लीला कथा प्रवेश करते हैं वो केवल वो लीला कथा श्रवण करने से वो व्यक्ति अधिकारी होते हैं भक्ति करने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु की लीला बहुत ही मधुर है परंतु इस चैतन्य चरित अमृत का प्रथम भाग में चैतन्य महाप्रभु की भगवत अर्थात कैसे वे भगवान ही है और पूरा चैतन्य तत्व उसका वर्णन है जिससे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है और किस चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण ही है इस कलयुग में अवथ लियत है तो उसका वर्णन है और वो सब सिद्धांत जो इस चैतन्य चरितमृत में संकलित और वर्णित है वो सब गुरुजन से सीखना चाहिए तो वंदे गुरु ईशक्ताम एशा ईशम ईशा तथा रखम थ प्रकाशांत कृष्ण चैतन्य संज्ञ तो कैसे चैतन्य महाप्रभु संज्ञा इनके बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त होते हैं वे पंचतत्व तत्व है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गाधा शिवासादि गौर भक्त तो इस श्लोक में विकल्प रूप से वो पंचतत्व का वर्णन है इस मंगलाचरण में भी एक और श्लोक है पंच तत्मात्मक कृष्ण भक्त रूप स्वरूप भक्तावतारम भक्ता क्य भक्तशक्तिकम तो so इस श्लोक में पंचतत्व का वर्णन है तो उस श्लोक जो अभी अभी बताया और इस श्लोक वंदे गुरु ईश भक्तम तो एक ही वर्णन है परंतु इस श्लोक में विशेष उल्लेख है <coughs> गुरु का तो श्लोक अंदे हाँ, गुरुनीशभक्ता ईशमी थार्थ प्रकाशां सी कृष्ण चैतन्यसकं मे गुरुओं भगवत भक्तों ईश्वर के अवतारों उनके पूर्ण अंशों प्रकाशों उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूं शिल प्रभा कृष्ण रस कविराज गुरस्वामी ने इस संस्कृत श्लोक की रचना अपने ग्रंथ का शुभारंभ करने के लिए की है और अब वे इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे अर्थात श्री चंद्रचार्य चाम्रत तो बंगाली भाषा में है और कुछ संस्कृत श्लोक भी है उसमें तो इस संस्कृत श्लोक जो सर्वप्रथम श्लोक है श्री चैचान्य चार्य तो दूसरी बार इस अध्याय में मंगल आचरण के बाद राजमी जो इस श्री चैचन्याचार्य चाम के रचना करता है दूसरी बार इस वंदे गुरुनीश भक्तांग श्लोक लिखते हैं और इसके बाद इस श्लोक का पूरा वर्णन होगा बंगाली भाषा में तो इसलिए शिलो प्रभाते हैं कि अब वे उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे वे परम सत्य की इच्छा सिद्धांतों को सादा नमस्कार करते हैं गुरु बहुवचन में दिया गया है क्योंकि प्रमाणिक प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षण देने वाला कोई भी व्यक्ति गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है यद्यपि अन्य लोग भी ना सिखी हो उसका दिखलाने में सहायता करते हैं किंतु गुरु जो सर्वप्रथम महामंत्र से दीक्षित करते है वह दीक्षा गुरु है और वे संत महात्मा जो कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए एक उपदेश देते हैं वे शिक्षा गुरु कहलाते हैं दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु समान होते हैं और कृष्ण के प्राक होते हैं भले ही उनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हो इनका कार्य बदवों को भगवत धाम वापस जाने में मार्गदर्शन करना है इसलिए कृष्णस खरिराज को स्वामी ने नित्यानंद प्रभु को तथा छह को स्वामियों को गुरु को कोठी में स्वीकार किया है ईशा भक्तान भगवत भक्तों का सूचक है <coughs> यथा श्री श्रीवास तथा अन्य समस्त अनुयायी जो भगवान की शक्त है और गुणात्मक दृष्टि से उनसे अभिन्न है ईशावत रका अद्वैत प्रभु जैसे आचार्यों का सूचक चेक है जो ईश्वर के अवधार है थकाशान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष प्रकाश्य नित्यानंद प्रभु तथा दीक्षा गुरु का सूचक है थक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की आध्यात्मिक शक्तियों का सूचक है गाधा दमदा तथा जगदानंद अंधरंग शक्ति से संबंधित है ये भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होकर भी समान रूप से आराध्या है कृष्णदास प्रथम इही को नमस्कार करते हैं ताकि वे हमें चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने की विधि की शिक्षा दे भगवान की बहिरंग शक्ति जो माया कहलाती है कभी भी भगवान के संग नहीं रह सकती जिस प्रकार प्रकाश की उपस्थिति में अंधखा नहीं रह सकता फिर भी यह अंधखा प्रकाश का कृत्रिम रूप से अस अस्ताई। और अस्थायी थोड़ पर डक जाना ही है अतः उसका प्रकाश से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है तो ये सब थकना गहरा ही है और यही सब समझना थोड़ा कठिन हो सकते तो सरल समय इस प्रकार समझना चाहिए कि श्री कृष्णा चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का रूप है अभिन्न रूप है परंतु इस बार चैतन्य महाप्रभु जो द्वारका युग का अंतिम भाग में आयत थे कृष्ण के रूप में इस इस बार उन्होंने बात हुए भक्त का रूप में ये भगवान ही है परंतु भक्त का रूप में आए थे और जब भगवान आते हैं तब उनका धाम इनके सब आ, परम प्रिय पृष्ठ भक्तों सेकने आते हैं जैसे रामचंद्र भगवान उनका आगमन के पहले इनकी योग माया शक्ति अंतरंग शक्ति आध्यात्मिक शक्ति की व्यवस्था से रामचंद्र भगवान का अवतार लेने के पहले दसरा कुशाल सुमित्रा सुमंत्र इत्यादि गुरुजन भगवान के गुरुजन कोई भगवान के ऊपर नहीं है लीला में भगवान जो सबकी पिता है और सबके माता है तो लीला में भगवान की पिता और माता भी है तो भगवान राम का अवतार लेने के पहले इनके सब गुरुजन अवतरित हुए और वो अयोध्या धाम जो सदाइव वैकुंठ में है तो इस धरती में भी प्रकट होते हैं और आज तक वो अयोध्या धाम ही है उत्तर प्रदेश का एक तहसीलदार वो फैजाबाद जल में आते हैं फैजाबाद जल तो अभी हम इस प्रकार उपाधि देते है फैजाबाद जल में है परंतु वास्तव में वो अयोध्या धाम सनातनी है जैसे भगवान राम सनातन है वैसे उनका धाम सनातन है इस भौतिक संसार अस्थायी है परंतु वो सनातन धाम इस भौतिक संसार में इस धरती पर इस भारत देश में प्रकट होते वो भगवान का नित्य धाम ही है और रामचंद्र भगवान का अवतरण समय तो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भी अवचुरित होते हैं सीता देवी भी तो इस प्रकार भगवान उनका धाम और उनके नित्य पार्षदों साथ साथ आवचुरित होते क्योंकि लीला का मतलब केवल एक जाएगा मैं अकेला ध्यान खंड नहीं लीला का मतलब क्रिया क्रियाकला हम सब अलग अलग क्रियाकलाप करते हैं और वो सब क्रियाकलाप करने से हम माया जाल से और भी ज्यादा फंस जाते बाधित होते हैं। और भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं और वे इनकी दिव्या लीला प्रखट करने से हम जो भद्र जीवन है वो लीला देखने से और सुनने से हम माया का जाल से मुक्त हो जाते हैं तो भगवान राम आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं तो कृष्ण है ही श्री राम और जो लक्ष्मण थे तो कृष्ण लीला में बलराम ही है दासराथ घोषाल वासुदेव देव की अभिन्न ही है भिन्न और अभिन्न यही सब लीला रहस्य ही है चौ चेच भगवान कृष्ण मथुरा धाम वृंदावन धाम में प्रखट होते है जो तो भगवान चेचन महाप्रभु नवरी धाम में आते हैं और इनके साथ नित्यानंद प्रभु है जो भलोराम अभिन्न अद्वैत प्रभु जो महाविष्णु सदाशिव अवतार अवता आते हैं गदाधा प्रभु जो राधा रानी ही है और श्रीवास जो नारद मुनि ही है और अनेक अनेक अनेक, अनेक पार्षद है जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारका धाम में रहते थे वो सब द्वारकास ही थे और सबका नाम का लैक नहीं है इस इस संसार क्योंकि हमारी बुद्धि और स्मृति शक्ति पर्याप्त है परंतु सब द्वारकावासी, सब राजवासी, सब अयोध्या सब श्री कृष्ण के नित्य पार्षद है इस धरती पर कभी कभी एक महान भक्त प्रकट होते हैं और पुण्यशाली लोग स्वीकार करते है कि उनका चरित्र उनकी भावना इनकी चेतना पूरी परी ही है और वो व्यक्ति को हम महात्मा बोलते हैं। परंतु कृष्ण भगवान रामचंद्र भगवान का प्रकट्य का समय ऐसे महात्मा अनेक अनेक अनेक अनेक उपस्थित है राम की लीलन कृष्ण लीला में और चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के बारे में इनके एक भक्त ने कहा कि ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जाने जाने चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्त में इतनी शक्ति है कि सभी भक्त समारे पूरा ब्रह्मांड का उदाह करने के लिए तो यदि चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्त जो हमारा ज्ञान से बहुत आख्यात ही है कुछ व्याख्यात है कुछ अख्यात है तो सभी भक्त जो तो इतना शक्तिमान तो कितने शक्तिमान है भगवान भगवान सर्वशक्तिमान है सामान्य हम सोचते कि सर्वशक्तिमान है भगवान क्योंकि इनके द्वारा इस पूरा जगत की सृष्टि पालन और संहार होते हैं तो वो भगवान की शक्ति का एक अभिव्यक्ति है परंतु इनकी शक्ति सबसे बड़ी होती है जीव का उद्धार करने में इस माया बहुत शक्तिशाली है दईवी ऐशा गुणमाई माम माया दुरात मे वे प्रफ्यंत माया मई थर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस माया शक्ति जिससे हम सब मोहित रहते हैं वो बहुत बहुत बहुत, बहुत शक्तिमती है यदि एक मायाबद्ध जीव मुझ में इशारण लेते हैं श्री कृष्ण कहते हैं केवल वो जीव माया का बंधन से मुक्त हो सकता है परंतु सामान्यतः मायाबद्ध जीवों माया से मोहित का कारण से माया से मुक्त नहीं चाहते तो हर एक जन्म में माए क्लेशों से इतना पीड़ित होते हुए भी वे माया से मुक्त नहीं चाहते तो भगवान की शक्ति का प्रकाश विशेषकर ओंका जीवोद्धार में होते हैं और इसलिए भगवान राम आते हैं भगवान कृष्ण आते हैं और सब सा राम श्रृंगर राह कुर्मा जीवोद्धार के लिए आते हैं यदा यदा धर्म से भारत अभ्यूत्थनम से तदा सृजा अहम हम परित्राणाय विनाशय तुष्कृता धर्म धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे प्रत्येक युग में भगवान्न भिन्न भिन्न रूप में आते हैं जब जब धर्महरास होते हैं तब तब भगवान आते हैं साधु जन का परिचान करने के लिए दुष्टों का विनाश करने के लिए धर्म का पुनस्थापन करने के लिए भगवान आते हैं और विशेषकर रामचंद्र भगवान बहुत बहुत बहुत फति जीवों का उद्धार किया थे इनकी लीला बहुत प्रसिद्ध है वास्तव में कि वे अयोध्या से निकाल जाए वो इनकी लीला की लीला शक्ति की रचना थी तो यदि भगवान राम अयोध्या से नहीं निकले तो कैसे भगवान के भक्त बहुत बहुत, बहुत और अभक्त भी तारण हो सकता दंड्य में चित्रकूट में दक्षिण भारत में लंका में कितने सारे भक्त और अभक्त मुक्ति और परम भक्ति मिले रामचंद्र भगवान की कृपा से रामचंद्र भगवान तो यदि कोई मानव के रूप में अमानव के रूप में यदि कोई जीव उनका दर्शन किया अथवा यदि भगवान रामचंद्र वो जीव का दर्शन किया था तो वो जीव का उदार था मुक्ति मिले भक्ति मिले और सब दुष्टों भी सब राक्षस असुर जो भगवान रामचंद्र के पानों से मार गए वे सब भी मुक्ति मिली तो अयोध्या वासियों, चित्रकूट दंडकारण्य और बहुत बहुत बद्ध जीवों परम गति मिली रामचंद्र भगवान की कृपा से और आज तक जो श्रद्धा से राम की लीला कथा सुनते हैं वे एक ही फल मिलते हैं जो है जो रामचंद्र भगवान का प्रकाठ्य समाय उपस्थित है एक ही फल मिलते हैं। तो रामचंद्र भगवान कृष्ण भगवान बहुत बहुत साधु और असाधु उधार साधित किए थे और कृष्ण भगवान इनका उपदेश जो भगवद गीता में है तो सब भावी पीढ़ियों के साधु जनों को मार्गदर्शन दिया थे जिससे वे इस भौतिक माया जाल से मुक्त हो सकते और वो उपदेश का चरम विषय है सर्वधमन फरी त्यजा माम शरण व्रजा हम थार्वफा फे भी मोक्ष हम कैसे मुक्त हुएंगे हम हर हाँ क्षण में हर एक क्षण में हार कदम करने में हम पाप में करते हैं तो कैसे हम मुक्त होंगे श्री कृष्ण कहते हैं तो और सभी प्रयास मुक्त होने के लिए वो सभी प्रयास छर् के सर्वधारणान भर इत्याचार मां एकांत शरण करो मेरे में मेरे चरणों में और मैं तुम्हारे सब पूर्वकृत पाप कर्म से मैं रक्षा करूंगा मूचा चिंता मत करो तो इस प्रकार भगवान कृष्ण सब जीव को मार्ग प्रदान किए थे जिससे वे भौतिक जंजाल से मुक्त हो सकेंगे और जिससे वे परम भक्ति प्राप्त कर सकते जो तो भगवान कृष्ण इस सनातन धर्म का उपदेश जो भगवद गीता में है द्वार का अंतिम भाग में अर्जुन को बताए और द्वारपयुग के पश्चात कालयुग का आरंभ था और कालयुग में कौन सुनेंगे श्री कृष्ण की वाणी जो भगवद गीता में है एक आधुनिक कहा बात है गर्व से कहो कि हम हिंदू आए तो मुसलमान है और मुसलमान को मुसलमान तो कुरान किताब को मानते और क्रिश्चियन है जो बाइबल मानते और सिख है जो ग्रंथ साहिब मानते और हिंदू है जो गीता मानते लेकिन कोटि कोटि हिंदू में दुर्लभ एक हिंदू जो एक बार गीता का पूरा अध्ययन किया और कुछ हिंदू है जो भगवद गीता से एक दो श्लोक बोल सकते हैं और वो बोलने से बहुत गर्वित होते कि मैं भगवदगीता का एक एक दो श्लोक कंठस्ट किया था तो यदि एक स्वामी टीवी पर आते हैं वो पूरा बगवास बोलते तो सब लोग समझेंगे वो वो परम साधु ही है लेकिन भगवान कृष्णा जो भगवत गीता में जो कहते हैं जो लोग तो नहीं जानते जो भगवान कृष्ण जो कहते है तो कैसे लोग का उदाहर हो गए यदि भगवान कृष्ण जो गीता में हमको उपदेश देते यदि लोग की रुचि नहीं है उसमें तो खाली हम हिंदू हैं। हिंदू होने का क्या मतलब है हम मुसलमान को नफरत करते वो हिंदू धर्म ही है और हम मंदिर जाते हैं, हम मस्जिद नहीं जाते और हम बीजेपी को वोट देते हिंदू का लक्षण हूं तो कैसे लोग का उधार, काली मई हिंदू हूं मैं हिंदू हूं बोलने से कुछ आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती तो कैसे लोग का उदार होगा इस खाली में तो कम से कम यह आशा है कि जो बोलते हम हिंदू आए तो वही लोग की रुचि होगी गीता का उपदेश में वो मुसलमान क्रिश्चियन नास्तिक तो वो लोग की रुचि तो नहीं होगी गीता में तो ऐसे सोच के श्री कृष्ण आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में कि इस कल में धर्म का नाम है मानव समाज में शांति स्थापित नहीं होते हैं धर्म का नाम में विशेष hmm. uh. दुख होते विशेष परस्पर द्वेष होते हैं इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे सबको परम धर्म प्रेम धर्म सिखाने के लिए और कैसे सबको सिखाए हरण नाम हरण नाम हर नाम कवलम हरि नाम करो हरि का नाम हरि संकर्तन करो तो चैतन्य महाप्रभु तक ज्ञान प्रदात भी है परन्तु बद्ध जीवों आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश होगा हरि नाम के द्वारा बहुत सारा ली है और हरि नाम करने के लिए तो कुछ भी आदि का प्राप्त होना की आवश्यकता नहीं है केवल एक ही योग्यता है श्रद्धा तो हरि नाम ही प्रारंभ है हरि नाम ही साधना है और हरि नाम ही सिद्धि है साधना और सिद्धि एक ही होती है जो भक्ति में नवीन है उनको हरि नाम करना का उपदेश प्रदान करने चाहिए और जो पूरा सिद्ध है भक्ति में वे क्या करते हैं हरि हरिकीर्तन करते है तो भक्ति की एक विशेषता है कि साधना और सिद्धि एक ही है साध्य साधन तत्व जय किचू सक हरिनाम संकीर्तन है मिले भाई सकौल सब कुछ होते हैं हरी नाम के द्वारा वि चेचन्य महापुरुष की शिक्षा का मूल स्तंभ है और बहुत बहुत बहुत, बहुत शिक्षाएं हैं और वो सब कहना ब्रह्मा जी का एक आयु काल में पूरा समाप्त करना संभव नहीं है इसलिए आज इस छोटी सी कथा में समाप्त करता हूं हरे कृष्णा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गाधा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जग हरे कृष्णा तो ये चैतन्य चरित अमृत पूर्ण अमृत ही है इस अमृत कान में से भिन्न है और ग्रंथ के रूप में अंकों में से भिन्न है और इससे हृदय का पोषण होते है और हृदय परमानंद प्राप्त होते है तो सामान्यता हम भक्तों को उपदेश देते तो पहले भगवद गीता यथारूप उसके बाद श्रीमद् भागवत का पूरा अध्ययन कीजिए उसके बाद चैतन्य चार्य जामृत क्योंकि ये चैतन्य चार्य जामृत अति निगूढ़ विषय है तो विशेषकर चूंकि चेचन्य महाप्रभु का अविभाव महोत्सव भावी है परसों होगा इसलिए हम विशेषकर आज कल और अवश्य ही परसों भी हम गौर कथा चेतन्य महाप्रभु के बारे में कथा करेंगे चेतन्य महाप्रभु के प्रसंग में मैंने गुरुजन ईशा ईशा भक्तम ईशावता ईशा प्रकाश और ईशा की शक्तियों की कृपा से मैंने एक छोटी सी पुस्तिका आलोचना की जिसका नाम है प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु हिंदी और अंग्रेजी और अन्य अन्य भाषाओं में उपलब्ध है जिससे आप दिग्दर्शन मिल सकते चैचन्य महाप्रभु इनकी लीला और उनका प्रचार विचार के बारे में मिल सकते हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे